महाभारत शांति पर्व चतुरशीत्यधिक द्विशतमोध्याय पार्वती के रोष एवं खेद का निवारण करने के लिए भगवान शिव के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस दक्ष द्वारा किए गए शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत्र से संतुष्ट होकर महादेव जी का उन्हें वरदान देना तथा तो इस स्तोत्र की महिमा में जय उच प्रचेत कथम वै वसवते विनाशम अवगमन ब्रह्म अय मेध प्रजापते जन्मे जने पूछा ब्रह्मण वैवस्वत मनमंतर में प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति का अश्वेध यज्ञ कैसे नष्ट हो गया देव्या मनो मत्वा क्रुद्ध सर्वात्मक प्रभु तस्य दक्ष के यज्ञ में मेरा आवाहन न होना पार्वती के दुख का कारण बन गया है यह जानकर भगवान शंकर जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा है जब कुपित हो उठे तब फिर उन्हीं की कृपा पूर्ण प्रसन्नता से दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे संपन्न हुआ मैं यह वृत्तांत जानना चाहता हूँ आप इसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें वायन वाच पुरा हिमवत दक्षो वज्ञ माह गंगा द्वारे शुभे देश ऋषि सिद्ध निषेवित वह सम्पायन जी प्राचीन काल की बात है हिमालय के पार्श्ववर्ती गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार के शुभ देश में जहाँ ऋषियों तथा सिद्ध पुरुषों का निवास है प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ का आयोजन किया था गंधर्वा नाना द्रुमता ऋषि संगई परिवृत दक्षम धर्म वृतांबर पृथ्व्या अंतरिक्षे चाय च चा स्वरलोकवासी नव सर्वे प्राजलो भुआ उपतस्तो प्रजापतिम वह स्थान गंधर्वों और अप्सराओं से भरा था भांति भाति के वृक्ष समूह और लताएं वहां सब ओर छा रही थी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष ऋषि समुदाय से घिरे हुए बैठे उस समय पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग स्वर्गलोक के निवासी भी वहाँ जुटे हुए थे और वे सब के सब हाथ जोड़कर प्रजापति को प्रणाम करके उनकी सेवा में खड़े थे राक्ष हाहा हो स गंधर्व तुम बुर नश्वावसुर विश्वसेन हो गंधर्वा था देवता दानो गंधर्व पिशाच नाग और नागराक्षसहा नामक गंधर्व तुम्बु नारद विश्वावसु विश्वसेन तथा तो दूसरे दूसरे गंधर्व और अफसराय वहां उपस्थित थीं आदित्या वसुभु रुद्र साध्या स मण इंद्रेण सहिता सर्व आगता यग आदित्य वसु रुद्र साध्य और मरुदगण ये सब, के सब इंद्र के साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए वहां पधारे थे। ऋषिया पितरस आघता ब्रह्मणा सह उषमापा सूर्य की किरणों का पान करने वाले सोमपा अर्थात सोम रस पीने वाले अर्थात अर्थात यज्ञ में धूमपान करने करने वाले और अर्थात पान करने वाले पितर और और पितर ऋषि भी ब्रह्मा जी के साथ उस यज्ञ में पधारे थे एते चतुर्विधा जराजु जांड सहसा शेद ज्योत ये तथा और भी बहुत से चतुर्विध अंडर, और वहां हुए थे इवाग्नयः जिन्हें निमंत्रित करके बुलाया गया था वे सब देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे ृष्टवा मंजुनाविष्टो दधीचिवाक्यम अब्रवीत ना यज्ञो नो युद्रो नपण्डा वै किल पर महामुनि दधीची भी उस यज्ञ मंडप में उपस्थित थे उन्होंने देखा कि देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है परंतु भगवान शंकर दिखाई नहीं देते हैं जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया है इससे उनके मन में बड़ा दुख हुआ उन सब देवताओं को वहाँ उपस्थित देख दधी के क्रोध में भर गए और बोले सज्जनों जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती है वह न यज्ञ है और न धर्म यह यज्ञ भी भगवान शिव के बिना यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा इसका आयोजन करने वाले लोग वध और बंधन की दुर्दशा में पड़ने वाले हैं अहो काल का कैसा उलट फेर है किन्नु मोहान पश्यंती विनाशं पर उपस्थितम महाघोरम न बुध्यंती महाध्वरे इस महायज्ञ में अत्यंत घोर विनाश उपस्थित होने वाला है किंतु बस कोई देख नहीं रहे हैं समझ नहीं पाते हैं स महायोगी पश्यति ध्यानचुषा स पश्यति महादेव देवीं च वरदा शुभा नारद च महात्मा त्यापत सतोषं परम लेभे निश्चित्योगवी एकस्त तेरे ये ने सोना मंत्रिता ऐसा कहकर महायोगी दधी ने जब ध्यान लगाकर देखा तब उन्हें भगवान शंकर और मंगलमई वरदाईन देवी पार्वती जी का दर्शन हुआ उनके पास ही महात्मा नारद जी भी दिखाई दिए इससे उनको बड़ा संतोष हुआ योग वेदता को यह निश्चय हो गया कि ये सब देवता एक मत हो गए हैं इसीलिए उन्होंने महेश्वर को यहाँ निमंत्रित नहीं किया है तस्मा देसापक्रम्य दधी चीवाक्यम अब्रवीद अपूज्य पूजनाचूज्यापूजना निघातक समम पापम शस्वत प्राप्त मानव यह बात ध्यान में आते ही दधी जी यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जा कर कहने लगे सज्जनों अपूजनीय पुरुष की पूजा करने से और पूजनीय महापुरुष की पूजा न करने से मनुष्य सदा ही नर हत्या के समान पाप का भागी होता है ऋषिणाम च मध्य सत्यम ब्रवीम्य हम मैंने पहले कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी कभी झूठ नहीं कहूंगा इन देवताओं तथा ऋषियों के बीच में मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आगतम भगवान भरता संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले संपूर्ण जीवों के रक्षक स्वामी तथा सबके प्रभु हैं तुम सब लोग देख लेना वे इस यज्ञ में प्रधान भोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे दक्ष हुआ संतो बुद्रास्ता कपर एकादश स्थानी महेश्वर दक्ष ने कहा हाथ में शूल और मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले बहुत से रुद्र हमारे यहाँ रहते हैं वे ग्यारह हैं और ग्यारह स्थानों में निवास करते हैं उनके सिवा दूसरे किसी महेश्वर को मैं नहीं जानता दधे तिवाचाव मंत्रो ये नौ न निम्ता यथा शंकर नान्यम पशा विदा दक्ष से विपुलो योजना भविष्य दधी जी बोले मैं जानता हूँ आप सब लोगों का ही यह भिलाजुला कर किया हुआ निश्चय है इसलिए उन महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया गया है परंतु मैं भगवान शंकर से बढ़कर दूसरे किसी देवता को नहीं देखता यदि यह सत्य है तो प्रजापति दक्ष का यह विशाल यज्ञ निश्चय ही नष्ट हो जाएगा दक्ष उच एक पात्रे के वि सम विधिमंत्र पूया प्रतिम से भागम प्रभुर्विभूाश दक्ष ने कहा महर्षि देखो विधिपूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह सारी हबी स्वर्ण के पात्र में रखी हुई है यह यज्ञेश्वर श्री विष्णु को समर्पित है भगवान विष्णु की कहीं क्षमता नहीं है मैं उन्हीं को भविष्य का यह भाग अर्पित करूंगा यह भगवान विष्णु ही सर्वसमर्थ व्यापक और यज्ञ भाग अर्पित करने के योग्य हैं देव्युवाच किम नाम दानम तपोवा कुरियामहम जैन पतिर्महा लभेदभाग भगवान चिंचो ह्यम तथा भागमथो तृतीय दूसरी ओर कैलास पर्वत पर पार्वती देवी बहुत दुखी होकर कह रही थी आह मैं कौन सा व्रत दान या तप करू जिसके प्रभाव से आज मेरे पतिदेव अचिंत भगवान शंकर को यज्ञ का आधा अथवा तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो एवं ब्रमाणाम भगवान सपत्नि प्रहिष्ट रूप ना नाम क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर हर्ष से खिल उठे और इस प्रकार बोले देवी कुसोदराग्नि तू मुझे नहीं जानती मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ मेरे विषय में किस प्रकार के वचन कहना चाहिए यह भी तुम नहीं जानती अहम भी जाना विशाल नेत्रे ध्यान ही संत्य मोहन चेवाम लोकाश्रेया सर्वत एव पर मैं सब कुछ जानता हूँ विशाल लोचने का चित एकाग्र नहीं है वे ध्यान शून्य असाधु पुरुष मेरे स्वरूप को नहीं जानते आज तुम्हारे इस मोह से इंद्र आदि देवताओं सहित तो। तीनों लोग सब ओर से किम कर्तव्य में मूढ़ हो गए हैं माध्य संसिता रथंतरम सामगा चोपगा ब्रह्म भी तो यजंते मध्य कल्पयंते चागम यज्ञ में प्रस्तुता लोग मेरी स्तुति करते हैं साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं वेदवेत्ता विप्र मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग यज्ञ में मुझे ही भाग अर्पित करते हैं देव देव्युवाच सुप्राकृत पुरुष सर्वस्त्री जन संसति स्त गर्वाजते चापी समात्मा नम्र संशय देवी ने कहा नाथ अत्यंत गुरुष भी क्यों न हो प्राय सभी स्त्रियों के बीच में अपनी प्रसन्नता के गीत गाते और अपनी श्रेष्ठता पर गर्व करते हैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है श्री भगवान आचार नात्मान सौम देवे श्री तनु मध्य मे यम सृ वो यागार्थे वरवणी श्री भगवान शिव बोले देवेश्वरी तनुमध्य में वरारोह वर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ मेरा प्रभाव देखो जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए मैं जिस वीर पुरुष को सृष्टि कर रहा हूँ उस पर दृष्टिपात करो इतुक्ता भगवान पत्नीम उमाम् प्राणरपि प्रियाम् सोच जद भगवान वक्तारूतम घोरम प्रहर्षण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी पत्नी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक अद्भुत एवं भयंकर प्राणी को प्रकट किया जो उनका हर्ष बढ़ाने वाला था तमुवाचा क्षिप मख दक्ष से हिति महेश्वर तथो वक्त मुक्त न सिंह नई के न ढील देव्या महेश्वर ने उस पुरुष को आज्ञा दी वीर तुम दक्ष के यज्ञ का नाश कर कर दो फिर तो भगवान के मुख से निकले हुए उस सिंह के समान पराक्रमी एक ही वीर ने पार्वती देवी के दुख और क्रोध का निवारण करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का विद्वंत कर डाला महाभीमा महाकाली महेश्वरी आत्मन कर्म साक्षिते तेन साक्ष उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई अत्यंत भयंकर रूप वाली महाकाली महेश्वरी ने भी अपना पराक्रम दिखाने के लिए सेवकों सहित उस वीर के साथ प्रस्थान किया था देवस्य अनुभतम प्रणम्य शिसा आत्मन स धृश समितरभद्र ख्याो प्रमा वीरभद्र ने किस प्रकार उस यज्ञ का विध्वंस किया यह प्रसंग आगे बताया जाता है महादेव जी की अनुमति जानकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया वह वीर अपने ही समान शौर्य रूप और बल से संपन्न था उसकी कहीं उपमा नहीं थी भगवान शिव का यह सब कुछ करने में समर्थ क्रोध ही मूर्तिमान होकर उस वीर के रूप में प्रकट हुआ था उसके बल वीर शक्ति और पुरुषार्थ का कहीं अंत नहीं था पार्वती देवी के क्रोध और खेद का निवारण करने वाला वह पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ सो श्रीहद्रोमकोभ्यो रौम्या रुद्रतुल गण रौद्रा रुद्रवी पराक्रमा उसने अपने रोम कुपों से रौम्य नाम वाले गणेश्वरों को प्रकट किया जो रुद्र के समान ही होने के कारण रौद्र गण कहलाए उन सब के बल पराक्रम भी रुद्र के ही समान थे तेन महाकाय किलादे आकाशम पूरी वे रूपधारी विशालकाय रुद्रगण सैकड़ों और हजारों की चौलियों बनाकर अपनी किलकारी किल कि से आकाश को गुंजाते हुए से दक्ष यंस करने के लिए बड़ी तेजी के साथ टूट पड़े तेन शब्दे चसुंधरा मारुता चुक्षु वरुणालय उस महाभयंकर से उस यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवता व्याकुल हो उठे पर्वत टूट-टूट होकर बिखर गए धरती डोलने लगी आंधी चलने लगी और समुद्र में तूफान आ गया अग्नो नीप्यंते नीप्यतिभास्कर ग्रहा नई प्रकाशंत न क्षत्राणि न चंद्रमा ऋषियों न प्रकाशंते न देवानच मानुषा एवं तो तिमिरी भूते निर्दमानिता उस समय आग नहीं जलती थी सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा भी निस्तेज हो गए इस प्रकार वहां चारों ओर अंधेरा छा गया देवता ऋषि और मनुष्य सभी छिप गए कोई दिखाई नहीं देते थे दक्ष से अपमानित हुए रुद्रगण यज्ञशाला में सब ओर आग लगाने लगे प्रहरंत पर घोराम यो पान उत्पादयती प्रमदंत तथा चाण विमर्दंति तथा पर दूसरे भयंकर भूत उसी यज्ञ के सदस्यों को पीटने लगे कुछ यो पुखाड़ने लगे बहुतेरे रुद्रगण यज्ञ की सामग्री को कुचलने और रोनने लगे आधावंती इधर उधर दौड़ लगाने लगे कुछ लोग यज्ञ के उपयोग में आने वाले पात्रों तथा दिव्य आभूषणों को चूर चूर कर रहे थे विसर्जमाणा दृश्यंते तारा इव नभस्तले दिव्यान्नपान भक्ष्याण राश्य पर्वतोपमां उनके बिखरकर गिरते हुए टुकड़े आकाश में छिटके हुए तारों के समान दिखाई देते थे उस यज्ञ भूमि में जहाँ तहाँ दिव्य अन्नपान और भक्ष्य पदार्थों के पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे क्षीर नद्यो थे घृतपा सकर ददिमंडोध दिव्या खंड सरकर भालुका दूध की दिव्य नदियाँ बहा वहाँ बहती दिखती थी घी और खीर की कीच जम गई थी दही और मट्ठा पानी की तरह बह रहे थे तथा खाण और शंकर शक्कर वहाँ बालू की भांति बिछ गए थे सडरसा नाम गुणकुल्या मनोहरमा उच्चावचा मांसाणी भक्षाणी विविधा च ये सब नदियां सडरस भोजन प्रवाहित कर रही थी गुड़ के रस की छोटी छोटी मनोरम नहरें दृष्टिगोचर होती थी नाना प्रकार के फलों के गूदे और भाज भाँति के भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए थे पानकाणी च दिव्याण ले चौष्याणच भुंजत विविधविपंत्याखिपंति चिव्य पेय पदार्थ लेह और चौस्य आदि जो जो भोजन वहां उपलब्ध हुए उन सबको वे रुद्रगण अपने विविध मुखों द्वारा खाने नष्ट करने और चारों ओर छीटने तथा फेंकने लगे रुद्रकोपान महाकाजा कालाग्नि सदृशोपमा भीशाल काय भूत रुद्रदेव के क्रोध से कालाग्नि के समान होकर देवताओं की सेनाओं को चारों ओर से धराने और क्षुब्ध करने लगे क्रीडंती विविधाकारांत चिक्षे पु रुद्रकोधात्रिहत न सर्वदेव सुरक्षित तम यज्ञ मदह शीघ्र रुद्रकर्मा समत अनेक प्रकार की आकृति वाले वे खेलते कूदते और देवांगनाओं को दूर फेंक देते थे यद्यपि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर प्रयत्नपूर्वक उस यज्ञ की रक्षा की थी तथापि रुद्रकर्मा वीरभद्र ने रुद्रदेव के क्रोध से प्रेरित हो सब ओर से शीघ्र ही उसे जलाकर भस्म कर दिया चकार सर्वभूत भयंकरम चकारनाद चोद तत्पश्चात उसने ऐसी भीषण गर्जना की जो समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाली थी फिर उसने यज्ञ का सिर काट कर यज्ञ का सिर काट कर बड़े जोर से सिंहनाद किया और मन ही मन आनंद का अनुभव किया ततो ब्रह्मा ब्रह्मादय दक्ष प्रजापति सर्वे ही को भवान तब ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दक्ष ये सबके सब, सब हाथ जोड़ बोले देवदेव कहिए आप कौन हैं? वीरभद्रवाचम नहम रुद्रो नवा देवी नोक्तू मेहा देव्या मनो कृतम महा क्रुद्ध सर्वात्मक प्रभु वीरभद्र ने कहा ब्रह्मण्ड मैं न तो रुद्र हूँ न देवी हूँ और न यहाँ भोजन करने के लिए ही आया हूँ तुम्हारा यह देवी पार्वती के रोष का कारण बन गया है ऐसा जानकर सर्वात्मा भगवान शिव कुपित हो उठे हैं द्रष्टुम्बा नैब विप्रेन्द्र नैब कौतूहल नवा तव यज्ञ विघाता सम्राप्त विद्यमान मैं यहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का दर्शन करने या कौतूहलवश इस यज्ञ का तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ तो यह मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस यज्ञ का विनाश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ वीरभद्र इत्यातो रुद्रकोद्रित भद्र काली विख्याता दिव्या को देवदेव नज्ञागत हो मेरा नाम वीरभद्र है रुद्र देव के क्रोध से मेरा प्रागट हुआ है यह नारी भद्र काली के नाम से विख्यात है और देवी पार्वती के कोप से प्रकट हुई है देवाधिदेव महादेव ने हम दोनों को यहाँ भेजा है इसलिए हम दोनों इस यज्ञ के निकट आए हैं शरणम गच्छ विप्रेन्द्र देवदेव मुपा मुमापतिम वरम क्रोधोपिदेवस् वरदानमचान्यत विप्रवर तुम देवाधिदेव उमा वल्लभ भगवान शिव की शरण में जाओ महादेव जी का क्रोध भी परम मंगलमय है और दूसरों से मिला हुआ वरदान भी मंगलकारक नहीं होता वीरभद्रवच्रुवा दक्षो धर्म वृतांबर तोषण प्रणिपत महेश्वर वीरभद्र की जवा सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके निम्नांकित स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की प्रपद्ये दैवईशाश्वत ध्रुवम महादेव महात्मा विश्वस्गत जगतपतिम जो संपूर्ण जगत के शासक पालक महान आत्मा नित्य सनातन अभिकारी और आराध्य देव हैं उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ प्राणपान सन्ध्य वक्तस्थान्यतनत विचार्यतो दृष्टि बहुदृष्टिजी सहसा दीदेव देव यकुंडा समुथ बिभ्रमचयसहस्रश तेज संवर्तकोपम स्वा ब्रविद्वाक्यं ब्रूहि कि कर्माणी ते तब अनेक नेत्र वाले शत्रु विजयी महादेव अपने मुखों द्वारा यत्नपूर्वक प्राण और अपान वायु को अवरुद्ध करके संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करते हुए सहसा अग्निकुंड के निकल से निकल पड़े प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी स्वरूप से सहसत्रों सूर्यों की प्रभा धारण किए वे दक्ष के सामने खड़े हो गए और मुस्कुराकर बोले प्रजापते बोलो मैं आज तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं श्रावित चमखाध्यावा गुरु ततः तमुवाचाचलि दक्षो दजापति भीतसकित्र सबास्प वदने्षण यदि प्रसन्नो भगवान यदि चाहम भवत् यदिग्राहो यदि वा वरदोमप यदम भक्षिम पीतम यच्चनाशिम चूर्णीतापबी चंभारिदृश दीर्घ कालन महता प्रयत्न सुसंचितन मिथ्या भविन महे तम अहम वृणी उस समय देवगुरु बृहस्पति ने महादेव जी को वेद का मखाध्याय पढ़कर सुनाया तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आँसुओं की धारा बहाते हुए हाथ जोड़कर भय और शंका से सहमे हुए से बोले भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यदि मैं आपका प्रिय हूं, आपके अनुग्रह का पात्र हूं, अथवा यदि आप मुझे वर देने को उद्यत हैं तो मैं यही वर मांगता हूं कि मैंने काल से महान प्रयत्न करके जो ऐसा यज्ञ संभार जुटा रखा था उसमें से जो जला दिया गया खा पी लिया गया नष्ट किया गया अथवा चूर चूर करके फेंक दिया गया वह सब मेरे लिए व्यर्थ न हो तथा तीत्याह भगवान भगनेत्र हरो हर हर्माध्यक्ष विरूपाक्ष त्र्यक्षो देव प्रजापति तब धर्म के अध्यक्ष प्रजापालक विरूपाक्ष त्रिनेत्रधारी भगनेत्र हरि देवेश्वर भगवान हर ने तथास्तु कहकर लक्ष को मनोवांछित वर दे दिया जानुभ्या भवान्वर नामनाधद्वज महादेव महादेवजी से भर पाकर दक्षिण धरती पर घूटने टेककर उन्हें प्रणाम किया और एक हजार आठ नामों द्वारा उन भगवान बृषभद्वज का स्तवन किया युधिष्ठिवाच यय नाम यय सुतमा दक्षो दजापति वक्तमर्ता श्रोतम श्रद्धा महानक युधिष्ठिर ने पूछा तात निष्पापितामह प्रजापति दक्ष ने जिन नामों द्वारा महादेव जी की स्तुति की थी उनका मुझसे वर्णन कीजिए उन्हें सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है देवदेवस्य गूढ़ व्रत्याणी प्रकाशाली चार भीष्मी कहते हैं भरत नंदन अद्भुत कर्म करने वाले गूढ़ व्रतधारी देवाधिदेव महादेव जी के कुछ नाम गोपनीय हैं और कुछ प्रकाशित हैं तुम उन सबको सुनो नमस्ते देव सह देवारी बलसूदन देवेंद्र बलवष्टंभ देव दानव पूजित दक्ष बोले देव देवेश्वर आपको नमस्कार है आप देव वैरी दानवों की सेना के संघारक और देवराज इंद्र की शक्ति को भी स्तंभित करने वाले हैं देवता और दानव सब ने आपकी पूजा की है सहस्त्राक्ष विरूपाक्ष सहस्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं आपके इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी प्रत्यक्ष करने वाली है इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं आप त्रिनेत्रधारी होने के कारण त्र्यक्ष कहलाते हैं यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय हैं। आपके सब और हाथ और पैर हैं तथा नेत्र मस्तक और मुख सर्वतः शुति मल्लोके सर्वमानिष्ठते शंकुकर्ण महाकर्ण कुंभकर्णालय गजेंद्र कर्ण गोकर्ण पाणिकर्ण नमोस्ते आपके कान भी सब और हैं संसार में जो कुछ है सबको व्याप्त करके आप स्थित हैं शंकुकर्ण महाकर्ण कुंभकर्ण अर्णवालय गजेंद्र कर्ण गोकर्ण गो और मणिकर्ण ये सात पार्षद आपके ही स्वरूप हैं इन सबके रूप में आपको नमस्कार है शोदर सतावर्त सतजिह नमो गायंत ताम गायत्री नोर्चन्त्यू मर्किण ब्रह्म शतक्रतम ऊर्ध मेडिरे आपके सैकड़ो उधर सैकड़ो आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएँ होने के कारण आप क्रमशः सतोदर शवर्त और सतजीव नाम से प्रसिद्ध हैं आपको प्रणाम है गायत्री मंत्र का जप करने वाले द्विज आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही उपा आराधना करते हैं ऋषिगण आपके ही ब्रह्मा सतक्रतु इंद्र और आकाश के समान सर्वोच्च पद मानते हैं मूर्त हितय महामूर्त समुद्र निप सर्वाभ देवता समुद्र और आकाश के समान अपार अनंत रूप धारण करने वाले महामूर्तिधारी महेश्वर जैसे गौशाला में गौवें निवास करती हैं उसी प्रकार आपकी भूमि जल वायु अग्नि आकाश सूर्य चंद्रमा एवं यजमान रूप आठ प्रकार की मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का निवास है शरीर पशा भी सोमं अग्नि जलेश्वर आदित्यमथ वे विष्णु ब्रह्मण बृहस्पतिम मैं आपके शरीर में सोम अग्नि वरुण सूर्य विष्णु ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ भगवान कारणम कार्यम क्रियाक असत अंतत तथा प्रभुवाप्यू आप ही कारण कार्य क्रिया प्रयत्न और कारण है सत्क्रिया असत पदार्थों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान भी आप ही हैं नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदा च पशूनाम पते नि नमो स्पन्धकघाति आप सबके उद्भव का स्थान होने से भव संहार करने के कारण सर्व रू अर्थात पाप एवं दुख को दूर करने से रुद्र वरदाता होने से वरद तथा पशुओं जीवों के पालक होने के कारण सदा पशुपति कहलाते हैं आपने ही अंधका सुर का वध किया है इसलिए आपका नाम अंधक घाती है आपको बारंबार नमस्कार है त्रिजटाजा भरपाण त्र्यंबका त्रिनेत्रिरा आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करने वाले हैं आपके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल शोभा पाता है आप त्रम्बक त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरा का विनाश करने वाले हैं आपको नमस्कार है। अंदाजा अंदाजा आप पर अत्यंत क्रोध करने के कारण चंड है कुंड में जल की भांति आपके उधर में संपूर्ण जगत स्थित है इसलिए आपको कुंड कहते हैं आप अंड अर्थात ब्रह्मांड स्वरूप और अंडधर अर्थात ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं आप दंडधारी सबको दंड देने वाले और समकर्ण सबके समान रूप से सुनने वाले हैं दंड धारण करके मुंड मुड़ाने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं इसलिए आपका नाम दंडमुंड है आपको नमस्कार है नमोर्धा शुक्लायावततायोताय धुमराजरी आपकी दाढ़े बडे बड़े-बड़े और सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं इसीलिए आप ऊर्ध् दृष्ट तथा ऊर्ध् केस कहलाते हैं आप ही शुक्ल अर्थात विशुद्ध ब्रह्म और आप ही अवतत अर्थात जगत के रूप में विस्तृत हैं आप रजोगुण को अपनाने पर विलोहित और तमोगुण का आश्रय लेने पर धूम्र कहलाते हैं आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है इसीलिए आपको नील ग्रीव कहते हैं आपको नमस्कार है नमोस्त प्रतिरूपा ज विपा ज शिवाज चम सूर्या जूर्य महला आपके रूप की कहीं भी क्षमता नहीं है इसलिए आप अप्रतिरूप हैं विविध रूप धारण करने के कारण आपका नाम विरूप है आप ही परम कल्याणकारी शिव हैं आप ही सूर्य हैं, आप ही सूर्य मंडल के भीतर सुशोभित होते हैं आप अपने ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह धारण करते हैं आपको नमस्कार है नमः प्रमथ नाथाज बृसस्क धन संतु दमा ज दंडा आप प्रमथ गणों के ऐश्वर हैं वृषभ के कंधों के समान आपके कंधे भरे हुए हैं आप पिनाक धनुष धारण करते हैं शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं किरात या तपस्वी के रूप में विचरते समय आप भोजपत्र और वलकल वस्त्र धारण करते हैं आपको नमस्कार है नमो हिरण्य गर्भाय हिरण्य कवचाच हिरण्य कृतचूड़ा हिरण्य पते हे हिरण्य अर्थात सुवर्ण को उत्पन्न करने के कारण हिरण्यगर्भ कहलाते हैं सुवर्ण के ही कवच और मुकुट धारण करने से आपको हिरण्य कवच और हिरण्यचूर्ण कहा गया है आप सुवर्ण के अधिपति हैं आपको सादर नमस्कार है नम स्तुताय स्तुत्याय स्तुय माणा वही नम सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतांतरात् बने जिनकी स्तुति हो चुकी है वे आप हैं जो स्तुति के योग्य हैं वे भी आप हैं और जिनकी स्तुति भी हो रही है वे भी आप ही हैं आप सर्वस्वरूप सर्वभक्षी और संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा है आपको बारम्बार नमस्कार है नमो नमोहोत्रा शुक्ल ध्वज पताक नमो नाभाय नाभ्याय नमा कटकटा च आप ही होता और मंत्र हैं आपको नमस्कार है आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है आपको नमस्कार है आप नाभ अर्थात नाभि में संपूर्ण जगत को धारण करने वाले नाभि, अर्थात संसार चक्र के नाभि स्थान तथा कटकट आवरण के भी आवरण है आपको नमस्कार है नमोस्तु सुकृष्णा कृषा चा प्रशिष्टा नमो किल किलाय च आपकी नासिका कृष अथला अर्थात पतली है इसलिए आप कृष्णस कहलाते हैं आपके अवयव कृष होने से आपको कृषांग तथा शरीर दुबला होने से कृष्ण कहते हैं आप अत्यंत हर्षोल्लास से परिपूर्ण विशेष हर्ष का अनुभव करने वाले और हर्ष के किल, किल धनी हैं आपको नमस्कार है नमो सुना सिता योधिताय सिताय धाव महानाज आप समस्त प्राणियों के भीतर सहन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागते हैं आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं मूड़ मुड़ाने वाले सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं आपको नमस्कार है नमो नर्तनसी नशीलाय मुखवादित्रवादिते नाद्योपहार लुब्धा गीतवादित्र सालिदे आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है आप मुख से श्रृंगे आदि बाजे बजाने में कुशल हैं कमल पुष्प की भेंट लेने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं गाने और बजाने की कला में तत्पर रहकर आप बड़ी शोभा पाते हैं आपको प्रणाम है नमो ज्येष्ठा श्रेष्ठा यहा हम कालनाथा कल्याय हम छयाक्षया आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं आपने बल नामक दैत्य को इंद्र रूप से मत डाला था आप काल के भी नियंता और सर्वशक्तिमान है महाप्रलय और अवांतर प्रलय भी आप ही हैं आपको नमस्कार है उग्रय च नमो नित्यम नमोस्थु दस बा प्रभो आपका अट्टहास भयंकर शब्द करने वालों दुन्दुभि के समान जान पड़ता है आप भाषण व्रत को भीषण व्रत को धारण करने वाले हैं दस भुजाओं से सुशोभित होने वाले उग्र रूपधारी आपको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है नमः कपाल हस्ताय चित भस्म प्रियाय चह विभीषण भीम व्रत धराय च आपके हाथ में कपाल है चिता का भस्म आपको बहुत प्रिय है आप सबको भयभीत करने वाले और स्वयं निर्भय है तथा समदम आदि तीक्ष्णा तीक्ष्ण व्रतों को धारण करते हैं आपको नमस्कार है नमो विकृत वक्ताय खडग जिह दुम पीड़ा प्रियाय च आपका मुख विकृत है जीवा खडग के समान है आपका मुख दाढ़ों से सुशोभित होता है आप कच्चे पके फलों के गुदे के लिए लुभायमान रहते हैं तुम्बे और वीणा आपको विशेष प्रिय है आपको प्रणाम है नमो वृषाजाय गोवृषाज वृषा चम कटंक दंडाज नम पच पचा च अर्थात अच्छा वृष्टिकर्ता वृक्ष अर्थात धर्म के वृद्धि करने वाले गोवृक्ष अर्थात नंदी और वृक्ष अर्थात धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं गतिशील दंड अर्थात शासक और पचपच अर्थात संपूर्ण भूतों को पचाने वाला काल भी आपके ही नाम है आपको नमस्कार है नम सर्विष्ठा बराज भरताय वरमाल्य माल्य गंध वस्त्र वराती दे नमः आप सबसे श्रेष्ठ वरस्वरूप और वरदाता हैं उत्तम वस्त्र माल्य और गंध धारण करते हैं तथा भक्तों को इच्छा अनुसार एवं उससे भी अधिक वर देने वाले हैं आपको प्रणाम है नमो रक्त विरक्ताज हम भावाना समभिन्ना भिन्ना जम छाया तम रागी और विरागी दोनों जिनके स्वरूप हैं जो ध्यान ध्यानपरायण रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा तो जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं उन भगवान शंकर को नमस्कार है अघोर घोर रूपाय घोर घोर तराय च नम शिवाय शांताय नमः शांत तमाय जो अघोर घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले हैं तथा तो जो शिव शांत एवं परम शांत रूप है उन भगवान शंकर को मेरा बारंबार नमस्कार है एक पाद बहुनेत्राय एक शीर्ष नमोस्त रुद्राय रुद्रलु सम्विभाग प्रियाय एक पाद अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है भक्तों के देव हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाली और उसके बदले में उन्हें अपार धन धनराशि मार देने की रुचि रखते वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है पंचालाय छितांगाज नमः समाज नमस्क घंटा ज घंटा घंट घंट गंत न जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर गौरवर्ण के शरीर वाले तथा सदा शांत रूप से रहने वाले हैं जिनके घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटा नाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं उन महेश्वर को प्रणाम है सहस्त्र घंटा यंटामा प्रियाय प्राण घंटा यमुगंधाय नम कल जिनके मंदिर में लगे हुए घंटों को सहस्त्रों आदमी बजाते हैं घंटों की माला यजिन्ह प्रिय है जिनके प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करते हैं जो गंध और कोलाहल रूप है उन भगवान शिव को नमस्कार है पारायकार प्रियाय नम शमसय नित्यम गिरे वृक्षा नित्यम च आप हम अर्थात क्रोध हुम अर्थात हिंकार हुम अर्थात आकाश सूर्य और ईश्वर इन सबसे परे विद्यमान शांत स्वरूप परब्रह्म हैं हुम हुम करना आपको प्रिय लगता है आप शांत रहो शांत रहो ऐसा कहकर सदा सबको आश्वासन देने वाले हैं तथा पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं आपको प्रणाम है गर्भमानस मृगा तारकाय तराय नमो यज्ञा ये हुताय आप फल के भीतर के गुदे रूप मांस के प्रलोभ श्रृंगाल रूप हैं आप ही सबको तारने वाले तथा तरण तारण के साधन हैं आप ही यज्ञ और आप ही यजमान हैं आप ही हुत अर्थात हवन और आप ही प्रहुत अर्थात अग्नि हैं आपको नमस्कार है यज्ञवाहाय दप्याय तट्याय तटानाम पते नमः आप ही यज्ञ के निर्वाहक अथवा उसे सब देवताओं तक पहुँचाने वाले अग्निदेव हैं आप मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं आप ही भक्तों का कष्ट देखकर संतप्त होने वाले तथा शत्रुओं को संताप देने वाले हैं आप ही तट हैं आप ही तटवर्ती नदी आदि हैं तथा आप ही तटों की पालक हैं आपको नमस्कार है अन्नदायान्नपत नमस्त भुजे तथा नम सहसा सहसत्र चरण आप ही अन्नदाता अन्नपति और अन्न के भोक्ता हैं आपके सहस्त्रों मस्तक और सहसत्रो चरण हैं आपको बारंबार प्रणाम है सहस्त्रोद्यत शूलाय सहस्र नाय चम नमो बालार्क भरणा बाल रूप अधराय आप अपने सहस्त्रों हाथों में सहस्त्रों शूल लिए रहते हैं आपके सहस्त्रों नेत्र हैं आपके अंग कांति प्रातःकालीन सूर्य के समान दे दीप्यमान हैं आप बालक रूप धारण करने वाले हैं आपको नमस्कार है लुभाय शुभाय आप श्री कृष्ण रूप से संगे साथी बालकों के रक्षक तथा बालकों के साथ खेल करने वाले हैं आप सबकी अपेक्षा वृद्ध हैं भक्ति और प्रेम के लोभी हैं दुष्टों के पापाचार से लुब्ध हो उठते हैं क्षुब्ध हो उठते हैं और दुराचारियों को क्षोभ में डालने वाले हैं आपको नमस्कार है तरंगा अंकित सांज के साकर्म तुष्टा यिकर्म अनताय आपके केश गंगा के तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान है आपको नमस्कार है आप ब्राह्मणों के छह कर्म अध्ययन अध्यापन यजन याजन तथा दान और प्रतिग्रह के संतुष्ट से संतुष्ट रहते हैं स्वयं तो यजन अध्ययन और दान रूप तीन कर्मों में ही तत्पर रहते हैं आपको मेरा प्रणाम है वर्णाश्रम विधिवत पृथक कर्म नमो नमः नमः और के भिन्न-भिन्न कर्मों का विभाग करने वाले जपनीय मंत्र रूप घोष घुष न कोलाहल में हैं आपको बारंबार बार नमस्कार है श्वेत पिंगल नेत्र कृष्ण रक्त क्षणाय प्राण भगनाय स्फोटनाय कृषा च आपके नेत्र श्वेत पिंगल वर्ण के हैं काले और लाल रंग के हैं आप प्राण वायु अर्थात श्वास को जीतने वाले दंड अर्थात आयुध रूप ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले तथा कृष्ण शरीरधारी हैं आपको नमस्कार है धर्म काम कामार्थ मोक्षाणाम कथनीय कथा च साक्षा सांख्य साक्ष योग प्रवर्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने के योग्य है आप सांख्य स्वरूप सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं आपको प्रणाम है नमो रथ्य विरथ्याय चतुष्पथ तो रथ कृष्ण जिनहोतरिया ज्याल यज्ञ पवित्र आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं जल अग्नि वायु तथा आकाश इन चारों मार्गों पर आपकी गति है आप काले मृगचर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले तथा सर्पम धारण करने वाले हैं आपको प्रणाम है ईशान भद्र संघात हरिकेश नमोस्त त्रम्बकाबिक नाथाज व्यक्ता व्यक्त नमोस्तु ते ईशान आपका शरीर भद्र के समान कठोर है हरिकेश आपको नमस्कार है व्यक्ता व्यक्त स्वरूप परमेश्वर आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं आपको नमस्कार है काम कामध कामग्न तृप्ता तृप्त विचार सर्व सर्वध सर्वघ्न सर्व संध्या राग नोस्त आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदेव के नाशक तृप्त और अतृप्त का विचार करने वाले सर्वस्वरूप सब कुछ देने वाले सबके संहारक और संध्याकाल के समान रंग वाले हैं आपको प्रणाम है महाबल महाबाहो महासत्व महादुते महादते महा महाय प्रख्या महाकाल नमोस्त महाबल महाबाहो महासत्व महादुते आप महान मेघों की घटा के समान रंग वाले महाकाल स्वरूप हैं आपको नमस्कार है जिन डांग जटिले, जिन सूर्य सूर्य अग्नि वास सहस्त्र प्रतिमा नुत आपका श्री विग्रह स्थूल और जीर्ण है आप जटाधारी हैं वलकल और मृग धारण करते हैं दे दीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मय जटा से शोभित हैं वलकर और मृगचर् में ही आपके वस्त्र हैं आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं आपको नमस्कार है उन्माद्रत गंगा तो चंद्रावर्त युगावर्त मेघावर्त न आप जगत को उन्माद अर्थात मोह में डालने वाले हैं आपके मस्तक पर गंगा जी की सैकड़ों लहरें और भौरे उठती रहती हैं आपके केस सदा गंगा जल से भींगे रहते हैं आप चंद्रमा को छह वृद्धि के चक्कर में डालने वाले हैं आप ही युगों की पुनरावृत्ति करने वाले और मेघों के प्रवर्तक हैं आपको नमस्कार है तो मन भोगता चन्न दोन भुगे व अन्न स्रष्टा च पक्ता च पक्वा पक् वनो नल आप ही अन्न अन्न के भोक्ता दाता अन्न का पालन करने वाले अन्न स्रष्टा पाचक पक्वान्नभोजी प्राणवायु तथा जठरा रूप हैं जरा युजांड जरायुजाडजाच स्वेदजास् तथोदिजा दैव स भूतग्राम चतुर्विध देव देवेश्वर जरायुज अंडज स्वेद तथा उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी समूह आप ही हैं चराचर सृष्टाता तथा चम आहुर ब्रह्म विद सौ ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म विद में श्रेष्ठ आप ही चराचर जीवों की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं ब्रह्मज्ञानी पुरुष आप ही को ब्रह्मा कहते हैं मनस परमा निधि ऋक्साम आहुस्ता वेदवादी विद्वान आपको ही मन का परम कारण आकाश वायु तेज की निधि ऋक् साम तथा ओंकार बताते हैं हुआ हाई हाई हाउहायी तथा तो सीम गायम सुरश्रेष्ठ शाम ग्रह्मवा दिना सुरश्रेष्ठ शाम करने वाले वेद वेदता पुरुष हाई हाई वा हा ई हाऊ हा ई आदि का बारम्बार उच्चारण करके निरंतर आपकी ही महिमा का गान करते हैं यजुर्मयो दृंगयस् रिंग, तमास्था पठ्यसे स्तुति वहद उपनिषद गणये यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं आप ही हविष्य हैं भेदों और उपनिषदों के समूह अपनी स्थितियों द्वारा आपके ही महिमा का प्रतिपादन करते हैं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शुद्रा वराम बरास तमेव संघास्द गर्जित ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र तथा अध्यज ये आपके ही स्वरूप हैं मेघों की घटा बिजली गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही मृतो मासो युगम युगं काम नक्षत्राणी ग्रहा कला संवत्सर ऋतु मास पक्ष युग निमेष का नक्षत्र ग्रह और कला भी आप ही हैं वृक्षाण ककुदोषी तम गृण शिखराणी च व्याघ्र मृगा पतता का भोगिना वृक्षों में, में प्रधान वट पीपल आदि पर्वतों में उनके शिखर वन जंतुओं में व्याघ्र पक्षियों में गरुण तथा सर्पों में अनंत आप ही हैं क्षीरोदोषुदीना चंत्राण धनु वचन वज्रप्रहण च्रता सत्य में वच समुद्रों में क्षीर सागर यंत्रों अर्थात अस्त्रों में चलाए जाने वाले आयुधों में वज्र और व्रतों में सत्य भी आपी हैं च दिन क्षमा क्षमे व्यवसायो धृतिर्लोभ काम क्रोधौ जया जय मोह मोहमा अक्षमा लोभ काम क्रोध जय तथा पराजय हैं गरी चापी खट्वांगे झरझरी जर तथा छेत्ता भेदत्ता प्रहृता तम लेता मंता पिता मता। आप गदा खाट का रंग तथा तो झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं आप छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं सतपद पर ले जाने वाले शुभ का मनन करने वाले तथा तो पिता माने गए हैं दस लक्षण संयुक्त धर्मोर्थ काम एवच गंगा समुद्रा सरिता पलबलान लता लतावल्य तृण औषध्य पशु मृग पक्षि द्रव्य कर्म समारंभ काल पुष्प फल प्रद दस लक्षणों वाला धर्म तथा अर्थ और काम भी आपी हैं गंगा समुद्र नदियां गढ़ी तालाब लता वल्ली तृण औषधि पशु मृग पक्षी द्रव्य और कर्मों के आरंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आपी हैं आदिश्चातवा गायत्रोकार च हरितो रोहित नील कृष्ण रक्तस्तथारुण खद्रुश्स् कपिल कपोतो मेचकस्तथा मेचकथा देवताओं के आदि और अंत हैं गायत्री मंत्र और ओंकार भी आप ही हैं हरित लोहित नील कृष्ण रक्त अरुण खद्रु कपिल कबूतर के समान तथा मेचक अर्थात श्याम मेघ के समान ये दस प्रकार के रंग भी आपके ही स्वरूप है अवर्णस् सुवर्णच वर्णकारो घनोपम सुवर्णनामाच तथा सुवर्ण प्रिय ए भच आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान है आपके नाम में सुंदर वर्णों अर्थात अक्षरों का उपयोग हुआ है इसलिए आप नामा है तथा आपको श्रेष्ठ वर्ण यमश वर्णो धन दोन उप्लचित्रो सर्भानुर्भानुरव आप ही इंद्र यम वरुण कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र का ग्रहण चित्रभानु सूर्य राहु और भानु हैं होत्रम होता च हौम्यम च हूत चथा प्रभु तेजौपर्णम तथा ब्रह्म युद्रिय होत्र श्रुआ होता अवनी पदार्थ हवन क्रिया तथा उसके फल देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं वेद की त्रिशोपर्ण नामक श्रुतियों में तथा जजुर्वेद के शत्रुद्री प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम है वे सब आप ही के नाम है पवित्र चविताण मंगलाना च मंगल गिरको हिंदुको वृक्षो जीव उदल एवं प्राणसत्व रजस्व तमशा प्रमदस्त प्राणोपाण सच उदाहन एव उनमें चुत जिंबे तमे बच लोहितागता दृष्टि महावक्त महोदर आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं आप ही गिरीक अर्थात अचेतन को भी चेतन करने वाले हिन्दुक अर्थात गमनागमन करने वाले संसार वृक्ष जीव शरीर प्राण सत्व रज तम अप्रमद अर्थात स्त्री रहित ऊर्धरेता प्राण अपान समान उदान व्यान उन्मेष निमेष आँखों का खोलना मिचना चीखना और जभाई लेना आदि चेष्टाएं भी आप ही हैं आपके अग्नि में लाल रंग की दृष्टि भीतर छिपी हुई है आपके मुख और उदर महान है सुचिरो मा हरिष्म के गीतवादित तत्व गीतवाद प्रिय रोए सुई के समान है धाढ़ी मूंछ काली है सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं आप चराचर स्वरूप हैं गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है मत्स्यो जलचरो अकाल चातिकालह काल ए बच आप मत्स्य जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं फिर भी अकल अर्थात बंधन से मर परे हैं आप केली कला से युक्त और कलरूप हैं आप ही अकाल अतिकाल दुष्काल तथा काल हैं मृत्यु छुरा कृत्य पक्षो पक्ष क्षय कर मेघ कालो महाद्रष्ट संवर्तक बलाहक मृत्यु अर्थात छेदन करने का शस्त्र कृत्य छेदन करने योग्य पक्ष अर्थात मित्र तथा अपक्ष क्षयकर अर्थात सत्र पक्ष का नाश करने वाले भी आपी आप ही हैं आप मेघ के समान काले बड़े बड़े दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन मेघ मेघ हैं यमदंड घंटों घंटों घंटी घंटी चरुचेली मिली मिली मक्नी, नाम घंट अर्थात प्रकाशमान अघंट अर्थात अव्यक्त प्रकाश वाले घटी अर्थात कर्म फल से युक्त करने वाले घंटे अर्थात घंटा वाले चरुचेली अर्थात जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले तथा मिली अर्थात मिली मिली अर्थात कारण रूप से सब में व्याप्त ये सब आप ही हैं, आप ही ब्रह्म अग्नियों के स्वरूप दंडी मुंड तथा त्रिदंडारी हैं चतुर्युगतुर्वेद चातुर्होत्र प्रवर्तक चातुराश्रम्य नेता चातुर्वर्ण कर चार युग और चार वेद आपके ही स्वरूप हैं। तथा चार प्रकार के होत्री कर्मों के प्रवर्तक आप ही हैं आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों के सृष्टि करने वाले हैं गणाध्यक्ष गणाधिप रक्त मल्याम्बर धरो गिरिशो गिक प्रिय आप ही अक्ष प्रिय धूर्त गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं पर्वत प्रशन करते और गिरवे वस्त्र से प्रेम रखते हैं शिल्पिक शिल्पी नाम श्रेष्ठ सर्वशिल्प प्रवर्तक भगनेत्राकुशो दंत विनाश न आप ही शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ शिल्पी कारीगर तथा सब प्रकार के सिल्प कलाओं के प्रवर्तक हैं आप भगदेवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश चंड अर्थात अत्यंत कोप करने वाले और पूा के दांत नष्ट करने वाले हैं स्वाहा नमस्कारो नमो नमः तपाक स्वाहा स्वधा नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपको ही नाम है आप गूढ़ारी गुप्त तपस्या करने वाले तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश है धाता विधाता संधाता विधाता ब्रह्मा धारणोधर ब्रह्मतपस्त ब्रह्मचर्य मथाजुम भूतात्मा भूतृद्दूत भूतभव्यवोद्भव भूभुवस्वऋतस्त ध्रो दो महेशर धाता अर्थात धारण करने वाले विधाता अर्थात अर्थात करने वाले, संधाता अर्था वाले, संधाता जोड़ने विधाता धारण और अधर अर्थात आधार रहित भी आप ही के नाम है आप ब्रह्मा तप सत्य ब्रह्मचर्य आर्ज अर्थात सरलता भूतात्मा प्राणियों के आत्मा भूतों की सृष्टि करने वाले भूत नित्य सिद्ध भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण भूर्लोक भूअर्लोक स्वरलोक ध्रुव अर्थात स्थिर दांत अर्थात दमनशील और महेश्वर है दीक्षितो दीक्षित शांतो दुर्दान्तो दांत नाशन चंद्रावर्तो युगवर्त समतक दीक्षित यज्ञ की दीक्षा देने वाले अधीक्षित क्षमा दुर्दांत उदंड प्राणियों का नाश करने वाले चंद्रमा के आवृत्ति करने वाले अर्थात मास युगों के आवृत्ति करने वाले अर्थात कल्प संवर्त अर्थात प्रलय तथा संप्रवर्तक अर्थात पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही हैं कामो विंदुरण स्थूलो कर्णकार सृज प्रिय नंदी सुमुखो दुर्मुखो मुख चतुर्मुखो बहुमुखो ऋणि स्वग्निमुखस्तर्भ शकुनग पतिर्विराट तो आप ही काम बिंदु हड़ु अर्थात सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं आप ही नंदीमुख, भीममुख भीमुख अर्थात भयंकर मुख वाले सुमुख दुर्मुख अमुख अर्थात मुखरहित चतुर्मुख बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख अर्थात अग्नि के समान मुख वाले हैं हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा शकुनी अर्थात पक्षी के समान असंग महान सर्पों के स्वामी अर्थात शेख स्नाग और विराट भी आप ही हैं अधर महामहा महा चंड धारो गणाधिप गो नर गो प्रत गोवृष्ष्वरवाहन त्रैलोक्य गोप्ता गोविंदो गोमागो मगएव श्रेष्ठ शिहश्च स्थाणुश निष्कंप कंपे दुर्वा दुर्वसह दुस्सहो दुर्तिक्रम दुर्घर्षों दुष्प्रकंपस् दुर्वशो दुर्जयो जय शम शीतोषुराधिकेण आधे व्याधि व्याधि व्याधि आपअधर्म के नाशक महापार्श चंडधार गणाधि गोनर्द गौवों को आपत्ति से बचाने वाले नंदी की सवारी करने वाले त्रैलोक के रक्षक गोविंद अर्थात श्रीकृष्ण रूप गोमार्ग अर्थात इंद्रियों के संचालक अमार्ग अर्थात इंद्रियों के अगोचर श्रेष्ठ स्थिर स्थाणु निष्कंप कंप दुर्वार जिनका सामना करना कठिन है ऐसे दुर्विषह अर्थात असह्य भेग वाले दुस्सह दुर्लंघ दुर्जय दुष्प्रकंप दुर्विश दुर्जय जय शश शीघ्र शशांक अर्थात चंद्रमा तथा समन अर्थात यमराज हैं सर्दी गर्मी क्षुधा वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं आप ही आदि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं मम य मृगव्याधोव्याधी नागमोगम शिखंडी पुंडरि कांडरीकनाल का दंडम धारम दंडधार बक उग्रदंडोदा विषाग्निपाह सुरक्षेप सोम पास मरुत्पत्ति मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं कृष्ण रूप में मस्तक पर शिखंड अर्थात मोरपंख धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं आप कमल के समाह नेत्रों वाले कमल के वन में निवास करने वाले दंड धारण करने वाले उग्र दंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं विषाग्निकोपी जाने वाले देवश्रेष्ठ सोमरस का पान करने वाले और मरुदगणों के स्वामी हैं अमृतपास्तव जगन्नाथ देवदेव गणेश्वर विषाग्निपा मृत पाश्च क्षीरपा सोमपास्था मधुच्युता अग्रपास्तमेव तुषिता देवादिदेव जगन्नाथ आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं विषाग्नि तथा तो मृत्यु से रक्षा करने वाले और दूध एवं सोम रस का पान करने वाले हैं आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तो तुषितान तुषित नामक देवताओं के आदिभूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं हिरंडरेता पुरसस्तम स्व स्त्री पुमा स्वचुंसको युवा शिरोजीद्रष्ट स्वेन्द्रशक्रस्व विस्वकृद विस्वकृदृताेजस्वी विश्व मुख चंद्रादितौ चक्षुषीते हृदय चिताम आप ही हिरण्य अर्थात अग्नि पुरुष अर्थात अंतर्यामी तथा आप ही स्त्री पुरुष और नपुंसक हैं बालक युवा और वृद्ध भी आप ही हैं नागेश्वर आप जीर्ण दाढ़ों वाले और इंद्र हैं आप विश्वकृत अर्थात जगत के संहारक विश्वकर्ता अर्थात अर्था प्रजापति विश्वकृत अर्थात ब्रह्मा जी विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ विश्व का भार बहन करने वाले विश्वरूप तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा आपके हृदय हैं महोदधि सरस्वती वाग्बल मनलो नीलह अहोरात्र आप ही समुद्र हैं सरस्वती आपकी महड़ी है अग्नि और वायु बल है तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है न ब्रह्म न गोविंद पौराणा ऋष न तुम सक्ता सकता या था शिव शिव आपके महात्म को ठीक ठीक जानते में ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं है या मूर्त सुसूक्षमास्ते न मह्यम जानतर्शनमहम सतम रक्षा पिता पुत्र मिभो रसम आपके जो सूक्ष्म है वे हम लोगों के दृष्टि में नहीं आते भगवान जैसे पिता आप अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है उसी तरह आप सर्वदा मेरी रक्षा करें रक्ष मक्षणी जो हम तवा नघ नमोस्त भक्ता भगवान भक्त सदा सदाई अनग मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूं। आप अवश्य मेरी रक्षा करें मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूं। यह सहस्रांडने का पुंसावृत्य धुर्तः तिथ्य तिष्ठते का स मे जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं अद्वितीय है तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें यम्ब निद्रा जित सायत इंद्रिया तस्मै पश्यंती नमः जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीत कर सत्वगुण में स्थित हैं ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है जटिल दंडने नित्यम लंबोदर शरी कमंडल उत्मय ब्रह्मात्म जो सदा जटा और दंड धारण किए रहते हैं जिनका उधर और शरीर विशाल है तथा कमंडलु ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है जस्य से जी भूतानद्य सर्वांग संधस कुक्ष समुद्रा चार तस्पहितो यात्मे जिनके केशों में बादल शरीर की में नदियाँ और उधर में चारों समुद्र हैं, उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है संभव सर्वभूता युगान्त परुपस्थित य से जल मध्यस्थ सम्प्रपद्यम बुछाइनम जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकणों के जल में शहन करते हैं उन जलसाई भगवान की मैं शरण लेता हूँ प्रवेश वदनम राहुर्य सोम पिबते निशी ग्रसत्यर्क चंभानुर्भु माम सोभि जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं वे परमात्मा मेरी रक्षा करें ये चापतिता गर्भा यथा भागाुपास नमस्तेभ्य सुधा स्वाहा प्राप्त वंतुमदंतुते ते ब्रह्मा जी के बाद उत्पन्न होने वाले जो देवता और पितर बालक की भांति यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं उन्हें नमस्कार है वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त करके प्रसन्न हो ये अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा देहस्था सर्वदेही नाम रक्ष ते ही माम नित्यम नित्यम चाप च्याम्म जो अंगुष्ट मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान है वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें ये न रोदनते देहा देदयंत च हर्षियंत न हृष्यंत नमस्ते भ्योस्तु जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रो कर देहधारियों को ही रुलाते हैं स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं उन सब रुद्रों को मैं नृत्य नमस्कार करता हूँ ये नदी नदीसु समुद्रेशु पर्वतेसुहासु चुक्षमूसुषु काे गहनसु चतुर्पथसु रथासु चुषु तटेशु च हस्तस्वरथालासु जीर्णोद्यालय चेषु पंचसु भूतेसु दथा विधि विदिथासु चंद्राकोध्यता चंद्राकताये चाये चम पर गमस्ते भ्यो नमस्ते नमस्तेभ्यो नमस्ते सुनश नदी समुद्र पर्वत गुहा वृक्षों की जड़ गोशाला दुर्गम पथ वन चौराहे सड़क चौतरे किनारे हस्तशाला अश्वशाला रथशाला पुराने बगीचे जीर्णगृह पंचभूत दिशा विदिशा चंद्रमा सूर्य तथा उन उनके किरणों में रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में जो भी जो अधिष्ठात्री देवता के रूप में व्याप्त है उन सबको सदा नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है यहाँ न विद्य संख्या प्रमाण रूप में वसंख्येय गुण नमस्तेभ्योस्तु नि जिनकी संख्या प्रमाण और रूप की सीमा नहीं है जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ सर्वूतको यूत पतिर्हर सर्वूता आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता सबके पालक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं इसीलिए मैंने आपको पृथक निमंत्रण नहीं दिया तो तमेव्य वक्षिण तमेव कर्ता सर्वती तीन निमंत्रिता नाना प्रकार के दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके करता हैं इसीलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया अथवा माया देव सूक्ष्म या तो मोहित कारण बापी तेनामित अथवा देव आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था इस कारण से भी मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया प्रसीद मम भद्रम ते भव भाव ग्य में बुद्धि भगवान भव आपका भला हो मैं भक्तिभाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए मेरा हृदय मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में अर्पित है स्तुत्व थ महादेव विरनाम प्रजापति भगवान भी पुनरदक्षम पुनर्दक्ष इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए तब भगवान शिव ने भी बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा परितोष्टोस्मृत दक्ष स्तमारे न सुब्रत बहुना भीपे भविष्य उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ अधिक क्या कहूँ तुम मेरे निकट निवास करोगे सहस्त्रस्य अश्वेध सजापते मत प्रसाद फलभागे भविष्य प्रजापते मेरे प्रसाद से तुम्हें एक हजार अश्वेध तथा एक सौ वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा अथैनम अब्रवीदवाक्यम लोकयाधिपतिर्भव आश्वासन तक वाक्यम वाक्यवाक्यसम तदंतरवाक्यसार लोकनाथ शिव शिवने प्रजापति को सान्वना देनीवाला युक्ति, युक्ति एवं उत्तम वचन कह दक्ष दक्ष न कर्तव्यो मुर्विघ्न महमर तुभ्यं दृष्ट में पुरातनम दक्ष दक्ष इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है इसके लिए तुम खेद मत करना मैंने पहले कल्प में, में ही तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस किया था यह घटना भी पूर्वकल्पों के अनुसार ही हुई है भूय स्तर दत्तम ही तम तम गृह स्वयं तो चित्त हो करोगा चुक्ति तप्त विपुनम दुश्चरम देवदान वै पूल में षडंग भेद सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवताओं और दानवों ने जिस विशाल एवं दुष्कर् तप का अनुष्ठान किया था उससे भी उत्तम व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूँ अपूर्व सर्वतोभद्रम सर्वतोमुखम अभ्यम अब्धैदशा गूढ़म्राग्य नि वर्णाश्रम घृतर्मे विपरीत क्वचिस्तम गैर वचित अत्याश्रमितदमृत मैं मैं पाशपत दक्ष शुभ मुत्ता पुरा तस् चलती पुष्क महाभाग्य त्यजता दक्ष मैने पूर्व काल में एक शुभकारक कारक पशुपत पाशुपत नामक व्रत को प्रकट किया था जो अपूर्व है साधन और सिद्धि सभी अवस्थाओं में सब प्रकार से कल्याणकारी सर्वतोमुखी अर्थात सभी वर्णों और आश्रमों के अनुकूल तथा मोक्ष का साधक होने के कारण अविनाशी है वर्षों तक पुण्य कर्म करने और यम नियम नामक दस साधनों को अभ्यास में लाने से उसकी उपलब्धि होती है वह गुण है मूर्ख मनुष्य उसकी निंदा करते हैं वह समस्त वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अनुकूल और किसी किसी अंश में विपरीत भी है जिन्हें सिद्धांत का ज्ञान है उन्होंने इसे अपनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया है यह व्रत सभी आश्रमों से बढ़कर है इसके अनुष्ठान से उत्तम एवं प्रचुर फल की प्राप्ति होती है महाभाग उस पाशुपत व्रत के अनुष्ठान का फल तुम्हें प्राप्त हो अब तुम अपनी मानसिक चिंता का कर दो मुक्तवा महादेव सपत्नीक सहा अनुगह अदर्शनमुप्राप्त तो दक्षस्याक्रम दक्ष से ऐसा कहकर पत्नी और पार्षदों सहित अमित पराक्रमी महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए दक्ष प्रोक्त स्तमित कीतिए शृणोति वा नशुभ प्राप्या किंचितिद दीर्घ मजूरवाप्नुयात जो मनुष्य दक्ष के द्वारा कहे हुए स्तोत्र का कीर्तन अथवा श्रवण करेगा उसे कोई अमंगल नहीं प्राप्त होगा वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है यथा सर्वेशु देवेशु वरिष्ठो भगवान शिव तथा स्तो वरिष्ठो जैसे भगवान शिव सब देवताओं में श्रेष्ठ है उसी प्रकार यह वेद तुल्य स्तोत्र सभी स्तुतियों में श्रेष्ठ है यसो राज्य सुखश्वर्य कामार धन कांक्ष भक्तमस्थाय स्रोतभ्यो भक्त महास्थाय विद्या काम ऐसे यत्नतः यश राज्य सुख ऐश्वर्य काम अर्थ धन और विद्या की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव का आश्रय लेकर यत्नपूर्वक इस स्त्रोत्र का श्रमण करना चाहिए व्याधि तो दुखि तो दीन चोरग्रोस्तो भयादिता राजकार्याभिक्तों मुचते मह तो भयान रोगी दुखी दीन चोर के हाथ में पड़ा हुआ भयभीत तथा राजकार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है अनुदेना गणनाम समताम व्रजेन तेज सा यश युक्तो भवती निर्मल इतना ही नहीं वह इसी शरीर से भगवान शिव के गणों की समानता प्राप्त कर लेता है तथा तेज और यश से संपन्न होकर निर्मल हो जाता है न राक्षसा पिता चावा नूतान विनाय का विघ्न कर कुरु गृह तरह यहां पठ्यते स्त जिसके यहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है उसके घर में राक्षस पिशाच भूत और विनायक कभी कोई विघ्न नहीं करते हैं श्रृणजा नारी तद भक्ता ब्रह्मचारिणी पितृपक्षो भरपक्षो पूज्या भवती देववत जो नारी भगवान शंकर में भक्तिभाव रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस इस स्तोत्र को सुनती है वह पितृकुल और पति कुल में देवता के समान आदरणीय होती है श्रृणुआद्य स्तव कृष्ण की सामिता तस्य सर्वाणी कर्माणी सिद्धि ग्छन तीक्षण जो एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण स्तोत्र को सुनता अथवा पढ़ता है उसके सारे कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं मनसाचिच्च्वाचा अनुर्तित सम्पति अनुकीर्तना वह मन से जिस वस्तु के लिए चिंतन करता है अथवा वाणी से जिस मनोरथ की याचना करता है उसका सारा अभीष्ट इस स्त्रोत्र के बार बार पाठ से सिद्ध हो जाता है देव से चुहशापे दिव्यानंदर से चलीम सुविता दिन चतस्तुक्त गृहणीयान्नासु यहा क्रम स्थिता लभते सोर्था भोगान् कामच मानव मृतच स्वर्ग आपनोते वह इंद्रियों को संयम में रखकर सोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए महादेव जी कार्तिकेय पार्वती देवी और नंदकेश्वरों को विधि पूर्वक पूजोपहार समर्पित करे फिर एकाग्र चित्त होकर क्रमशः इन सहस्र नामों का पाठ करे ऐसा करने से मनुष्य शीघ्र ही मनोवांछित पदार्थों भोगों और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाता है उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है इस प्रकार सर्वसमर्थ पराशन नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्मा बतलाया है महाभारती शांत परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ि दक्ष प्रोक्त शिवसहस्रनामस्तव चतुर्थी दिवत तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में दक्ष द्वारा कथित शिवसहस्रनाम स्त्रोत्र विषयक दो अध्याय पूरा हुआ